पूर्व विभाग प्रथम विभाग द्वितीय भक्ति उसके अंतर्गत विधि भक्ति भक्ति के अंतर्गत भक्ति के विधि निषेधों का विवरण चौसठ अंग और एक एक अंग को हम विस्तार में भी देख रहे हैं रूप गोस्वामी के द्वारा वर्णित अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी बहुपाल इसकोन के संस्थापक आचार्य के द्वारा उम ज्ञान से ज्ञाजन शलाकया चक्षुन्मील यस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीषम स्थाप यूतले स्वयं रूप कदम ददास्वदांक वंदे हम श्रीगुरोपकमलगुन्वैष्णवामं साग्रजा सह गण रघुनाथ अत सजीव तं सजीवं परीजन सहित कृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा सह गण लिता श्री, श्री, श्री, श्री विशाखातांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निद्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो पहले हम भक्ति के चौसठ अंग एक बार और पारायण कर लेंगे प्रथम दस अंग इस प्रकार से है प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना दो गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना तीन श्रद्धापूर्वक तथा भक्तिपूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना चार गुरु के निर्देश अनुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना पांच कृष्ण भवन अमृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना छ भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना सात द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना आठ केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा अच्छा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना नौ एकादशी के दिन व्रत रखना दस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 नहीं ही भागवत या भगवद गीता पढ़कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना 15. सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना 16. क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना 17. देवताओं का अनादर न करना 18. 18. किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना 19 भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में के पूजन में पूजन विविध अपराधों से बचना। 20 भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना अन्य महत्वपूर्ण अंग है 21 शरीर पर तिलक धारण करना 22 ऐसा तिलक लगाते समय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 छब्बीस भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाना सत्ताईस जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए अट्ठाईस प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाना उन्तीस मंदिर की कम से कम तीन परिक्रमाएं करना तीस मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक करना ३१ की स्वयं सेवा करना ३२ गायन करना ३३ संकीर्तन करना ३४ कीर्तन जप करना ३५ प्रार्थना करना ३६ प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करना ३७ महाप्रसाद के ग्रहण को ग्रहण करना ३८ चरणामृत का पान करना उनतालीस अर्च विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघना चालीस अर्च विग्रह के चरण कमलों का, का स्पर्श करना इकतालीस अर्च विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करना बयालीस समय समय पर आरती करना तैतालीस गीता भागवतम तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना चवालीस अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करना 45 अर्चा विग्रह का स्मरण करना 46 छियालीस अर्चा विग्रह का ध्यान करना, 47 से कुछ सेवा करना 48 भगवान का ध्यान अपने सखा रूप में करना उनतीस और उनतालीस और अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करना 50 अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करना इक्यावन कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलना और हर हर एक प्रयास करना बावन हर हालत में शरणागत बना रहना त्रेपन तुलसी के पौधे को सींचना चौपन नियमित रूप से श्री भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुनना पचपन मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाना जाकर रहना छप्पन वैष्णवों की सेवा करना सत्तावन अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करना अठावन कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करना उनसठ जन्माष्टमी पर विशेष सेवा का आयोजन करना साठ अर्जा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वो सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक करना इकसठ भक्तों के बीच में ही भागवत पढ़ने का आनंद उठाना बाहरी लोगों के बीच में नहीं बासठ अधिक बड़े सड़े भक्तों की संगति करना त्रेसठ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चौसठ मथुरा मथुरा मंडल में वास करना इनमें से ये चौसठ हो गए इनमें से पांच मुख्य अंग हैं साधु संघ नाम कीर्तन साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण श्रद्धाय सिंहोर के सेवन अभी आगे बढ़ेंगे तो अभी तक हमने आठ अंग लिए हैं जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार करना वहां तक ये नोवा अंग था इसे नहीं, आठ अंग लिए है अभी नोवा है एकादशी के दिन उपवास करना जी तो इस विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं हरिवासर सम्मान यथा ब्रह्म वर्त ब्रह्म में दिया है सर्व पाप प्रशमनम पुण्यम आत्यंतिकम तथा गोविंद स्म नृणाम एक पोषण पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है, है सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ है तो ये एकादशी का महत्व है एकादशी में उपवास करना है इस एकादशी के बुपराय का अध्याय है हरी भक्ति विलास में यहाँ पे केवल एक श्लोक है तो बहुत सारे नियम होते हैं एकादशी के यथा क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कौन से समय से शुरू होती है एकादशी कौन से समय पे अंत होती है कालवृणी उसका वारणा समय क्या होना चाहिए ये सब विस्तार में वर्णन होता है उस एकादशी के दिन क्या क्या कार्य करना है उसका भी वर्णन होता है यथा विलास में जो वर्णन है तो एकादशी के दिन कुछ खाना भी नहीं है कुछ पीना भी नहीं है सामान्य रूप से एकादशी मतलब निर्जल ये एकादशी का अर्थ होता था जो वर्जित है वो अन्न खाना वर्जित है सामान्य रूप से लोग निर्जल एकादशी करते हैं और खाना पीना तो नहीं है वो तो है ही और रात्रि को भी जागरण होता है एकादशी के दिन पूरी रात जाग करके कीर्तन और भजन करना होता है ये सब नियम हम शास्त्रों में पाते हैं हरि भक्ति विलास में भी पाते हैं जो जितना कठोरता से एकादशी पालन करता है उसको उतना ही लाभ प्राप्त होता है वो भी पाते हैं वहां पे धीरे धीरे हमारा सामर्थ्य अनुसार हमें एकादशी पालन करते हैं और कम से कम आ, अन्न नहीं खाना है विष्णु को भी क्यों नहीं अर्पण हुआ हो वो अन्न नहीं खा सकते एकादशी के दिन विष्णु की एकादशी नहीं होती उनको तो अन्न भोग अर्पण होता है नैवेद्य अर्पण होता है लेकिन हम उसको नहीं खा सकते विष्णु प्रसाद होते हुए भी तो ये एकादशी के दिन क्या खाना क्या नहीं खाना इस विषय में है सामर्थ्य अनुसार जो जितना ज्यादा उपवास कर सके या फास्टिंग कर सके उतना अच्छा है किंतु इसको सामर्थ्य के अनुसार ही देखना होगा यह हमारा अपना विचार नहीं है कि सामर्थ्य के अनुसार तो देखना होगा अभी तो शास्त्रों का सामान्य नियम है कि जो नित्य कर्म होता है उसको सामर्थ्य अनुसार किया जाता है लेकिन उसको नित्य कर्म को अनदेखा नहीं कर सकते उसको नहीं किया ऐसा नहीं कर सकते जितना सामर्थ्य उतना करना चाहिए कम से कम तो नित्य कर्म मतलब ऐसा कर्म जो कंपलसरी है जो करना ही होगा ऐसा कार्य तो एकादशी हो नित्य कार्य वो हरेक तो भक्त को निश्चित रूप से करना ही है नहीं करने का ऑप्शन नहीं है प्राण भय की बात अलग है अन्यथा कोई उसका विकल्प नहीं है कि एकादशी नहीं करते एक में एकादशी नहीं करेंगे तो चल भी जाएगा किसी के लिए ऐसा नहीं है तो इसलिए इसमें तू आप पवन मैं आप पड़दों में पवन हे त्या बांधी वीडियो ना, वीडियो, दिया नहीं पड़े वो ऊपर मत सुला, वो तो गिरेगा नीचे हवा जाने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, तब ठीक है ठीक है हो गया तो जो नित्य कार्य है एकादशी नित्य कार्य उसको बिना किए नहीं चलेगा तो उसको सामर्थ्य अनुसार करना होता है जितना सामर्थ्य उतना करो लेकिन उसको नकार नहीं सकते तो हर एक भक्त को एकादशी करना अनिवार्य है तो सामर्थ्य के अनुसार करना तो कोई बोलेगा कि मेरा तो सामर्थ्य भाई मुझे इडली तो खानी ही पड़ेगी इसके बिना मुझे नहीं चलेगा तो क्या ये सामर्थ्य है सामर्थ्य अनुसार लेकिन उसका एक मिनिमम लिमिट भी होती है तो पढ़ दो नहीं जबरदस्त उठ से रेवाइड में राखी दो तमने उड़ी जाए मेरा पड़ दौ भाजी पौन लोग तो उसमें भी एक मिनिमम भी होता है सामर्थ्य में और उतना तो सबको करना ही होता है मिलो बांध गलो तो उड़वाने मंदिर मार्ची पासू लेव तो आसान पड़े गमें लैस घर में जाऊँ ऐसे तो एकादशी जैसे जो कार्य होते हैं जो कंपलसरी होते हैं उसको सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं किंतु उसमें एक मिनिमम भी रहता है कम से कम इतना तो करना ही है तो वो भी वस्तु रहती है तो एकादशी के लिए वो है अन्न को नहीं खाना ये मिनिमम है बाकी कुछ आप नहीं भी करे तो चलेगा ठीक है कम से कम अन्न को नहीं खाना है इतना तो करना है तो ये मिनिमम एकादशी का यहाँ तक नीचे जा सकते हैं और जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा लाभ है उतना अच्छा है सामर्थ्य अनुसार तो सामर्थ्य अनुसार अनुमोदित है कि निर्जला एकादशी करें और पूरी रात कीर्तन करें जागे अब सोचिए कि यदि 24 घंटे हैं आपके पास और उसमें आप पानी भी नहीं पी रहे हैं आप घर के घर का सोचिए एक घर है मंदिर का मत सोचिए जो सामान्य ग्रहस्थ की बात है जो घर पे है वो यदि खा नहीं रहे हैं और कुछ पी नहीं रहे हैं तो उनका कितना समय बचेगा पूरा दिन बच जाएगा खासकर गृहिणी उसको कुछ पकाना नहीं है पकाएंगे नहीं तो बर्तन नहीं धोने होंगे और जब कम खाते हैं तो नींद भी नहीं आती है रात को सही भूखे पेट सोने का प्रयास कीजिए कभी निर्जल करते तब पता चल जाता है रात को नींद आती है किसी को तो अपने अपराध का भी समय मिल गया तो यहां पर अभी हो सकता है कि ऐसा करने में किसी का शरीर साथ नहीं देता हो तो ऐसे केस में नहीं कुछ लेना चाहिए क्योंकि शरीर साथ देखा तभी तो भजन ज्यादा होगा तो एकादशी का जय है कि भजन ज्यादा करना भगवान की सेवा ज्यादा करना उपवास का अर्थ ही यही है पास में भगवान के पास में भगवान के उप नजदीक वास करना अर्थात ज्यादा सेवा ज्यादा साधना ये उपवास का हैं। तो इसलिए जन सामान्य का यदि हम देखें जो भक्ति में होते हैं तो यदि वो खाएंगे नहीं या जितना कम खाएंगे उतना समय ज्यादा बचेगा और जितना समय ज्यादा बचेगा उतना ज्यादा भजन कीर्तन कर सकते हैं तो ये एकादशी का सार है लेकिन सामर्थ्य से ज्यादा कम खाते हैं तो शरीर ही साथ नहीं देता है तो अंत तो समय और कम हो जाता है भजन कीर्तन में रोज होता है उससे ज्यादा कम हो जाता है तो इसलिए वो अनुवादित नहीं है जैसे मैं पहले एकादशी काफी कट्टा था ऐसे निर्जले एकादशी भी करता था हर बार ये कुछ दो नौ तक की क्योंकि मुझे आदत थी पहले 48 दिन 48 घंटे तक भी यदि नहीं खाता था मैं कुछ मतलब इसको मैंने से पहले भी ऐसी आदत थी तो भी समस्या नहीं होती थी शरीर को तो इस इसको में आने के बाद मैं एकादशी पालन करता था इसी प्रकार से जो निर्जल होती हो बाकी एकादशी तो खाता था अच्छे लेकिन निर्जल एकादशी को पूरा पालन करता था तो किंतु एक बार फिर शरीर ने साथ देना छोड़ दिया वहां से एकादशी पालन करना बंद करना पड़ा निर्जल एकादशी दो हजार दस की बात आई थी निर्जल एकादशी आई थी तो 2009 की बात है 10 की है, दो में से सेलम में था नौ की हो सेलम में था उस समय तो रात को मतलब नींद नहीं आ रही थी पुरानी कॉस्मोलॉजी वाली पुस्तक पढ़ रहा था उस समय आई थी नहीं नहीं डार्विन महाराज की तो काफी आधी पढ़ ली उसके बाद बहुत थक गया था तो सो गया लगभग तो 12 एक बजे तो सो गया तो फिर चार बजे पूरी हालत खराब हो गई उल्टी भी हो गई और सेहत एकदम खराब हो गई तो फिर केला खा लिया उसके पहले फिर सवे साथी प्रभु बोले कि यदि इससे ज्यादा आपने किया होता तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता तब से फिर मतलब उपवास करना भी कम करना पड़ा क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा था तो जितना साथ देता है उतना नहीं तो फिर भजन कीर्तन कम हो जाता है रोज जितना होता है उससे कम हो जाता है कोई अर्थ नहीं अल्टीमेटली भजन कीर्तन रोज जितना होता है उससे ज्यादा होना चाहिए। सेवा भजन कीर्तन जैसे गोकुल चंद्र और वो लोग जब ये एकादशी निर्जल भी करते हैं वो लोग तो चातुर्मा से भी करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता वो लोग चातुर्मा से कर रहे हैं या एकादशी कर रहे हैं या कुछ नहीं खा रहे हैं केवल फल ही खा रहे हैं पता नहीं चलेगा उनको जीवन में आप पता भी नहीं करते कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा बोधा कम उत्साह है ऐसा नहीं दिखेगा उन, उनको अंतर नहीं पड़ता है फास्टिंग करके तो इस प्रकार से ये उसका दिया है एकादशी का और जितना उपवास करते उतना लाभ है लेकिन उसको सामर्थ्य आगे जाना अन्य बहुत सारे नियम है एकादशी के जो हम यहाँ पे विस्तार में हरिभक्ति विलास में दिए हैं धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे हमारी ऐसे वर्णाश्रम समाज आगे बढ़ता रहेगा तो वो सब जो नियम है धीरे धीरे हम लागू कर सकते हैं अपने जीवन में और ये सब नियम स्वयं के जीवन में लागू करने कि कम्युनिटी में लागू करने तो जो, जो जिसको जितना लाभ चाहिए उतना वो लागू करे इवन ये सब भी है कि एकादशी के दिन दातुन कौन सा करते हैं या नहीं करते हैं या क्या करते हैं फिर उसकी जगह ऐसे बहुत सारे अलग अलग नियम है एकादशी के तो इसलिए सामान्य रूप से प्रभुपाद ने एकादशी के बहुत विस्तार में नियम पे जोर नहीं दिया क्योंकि अभी शुरुआत है मूवमेंट की और उसमें ज्यादातर लोग वो सब चीजें पालन करने जाएंगे तो भजन कीर्तन रुक जाएगा उनका कम हो जाएगा फिर शिलप्रभुपाद ने उसको पुश नहीं किया है बहुत सारे वो सब नियम इवन पारण समय को भी शिल प्रभुपाद पारण समय तो बाद में देखना शुरू हुआ शिल प्रभुपाद के समय लोग पारण का समय नहीं देखते थे एकादशी के दूसरे दिन बस खा लो जो नॉर्मल प्रसाद आया उस समय पारण हो गया उसमें विशेष वो ध्यान नहीं देते पारण समय ये है कि ये नहीं है तो इस तरह से शिलाप्रभुपात का समय था लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शिलाप्रभुपात नहीं चाहते थे चाहते थे कि आगने आने वाले दस हजार साल के लिए बस एकादशी इसी प्रकार से पालन हो ऐसा नहीं है तो ये भी देखना चाहिए उसके विस्तार के नियम भी होते हैं और धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ता है उस प्रकार से हम उसको पालन कर सकते हैं नमस्कार करना धात्री अश्वदादि गौरव यंदे अश्व तुल धात्री गोभूमि पूजिता प्रणता ध्याता क्षपयती नृणाम पुराण में दिया है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आमलक यानी कि अवला यहाँ पे है ना कि वृक्षों को जल अर्पित करे चलो अभी आमल के वृक्षों पानी मिलेगा कितने हैं यहाँ पे दो है और एक वटा वृक्ष लगाना पड़ेगा कहा अच्छा तो पड़ेगा। अच्छा, तो तो अच्छा तो कोई पानी देता है कर, कल ही पता चला कि वो वृक्ष ऐसा वृक्ष ऐसा पता चला कि वृक्ष को पानी देना चाहिए वो कल पता चला भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा तो आमलक के वृक्षों को जल अर्पित करे उसे चाहिए कि गायों तथा तो गायों तथा तो ब्राह्मणों को आदर करें और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करें इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्मों के पाप के फलों में कमी आएगी तो वक्त ये भी दिया है इसमें ये श्लोक क्या है सब महात्म्य श्लोक है तो इसमें बहुत सारे के महात्म्य उसमें से तो ये अलग अलग जो पवित्र पेड़ इत्यादि है उनको पानी देना उनकी सेवा करना उससे भक्ति बढ़ती है तो दिया है अश्वत्थ तुलसी धात्री फिर गाय भूमि सुर वैष्णवा ये सबको पूजिता पूजा करनी चाहिए इनकी प्रणता प्रणाम करने चाहिए इनको ध्याता ध्यान करना चाहिए इनका हम्म भूमि सूरा भूमि सूर का क्या लिखा है में हा? एक में गायो तथा तो ब्राह्मणों भूदेव ब्राह्मण होते हैं और वैष्णव तो धात्री तुलसी अश्वथ धात्री इनको इनकी पूजा करनी है गाय और ब्राह्मण को प्रणाम करना है और वैष्णवों का ध्यान करना है ऐसे तो अश्वथ और धात्री ये जो दो धात्री मतलब आ, आवला का पेड़ अश्वथ और धात्री ये दो पेड़ भी शुभ माने गए हैं पूज पूज्य पूज्य माने गए हैं और आप देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में आ, काफी अश्वत पेड़ का महत्व है और बहुत सारे ऐसे पूजा के भी विधान है जो अश्वत्थ पेड़ के आजू बाजू अश्वत्थ वृक्ष पीपल अलग हुआ पता नहीं शायद दोनों में भेद है में और पीपल में और पीपल वृक्ष तो उसके तो वरवायु निकले वो तो जंगल बन जाता है वहां पे है ना कबीर व कितने किलोमीटर का है एक ही पेड़ का पूरा वो क्या है आइलैंड आइलैंड मतलब है है जंगल है वो कबीर वाला चलिए कम से कम यहाँ पे हमारे पास तीनों है अभी वाटर वृक्ष दिखा दीजिएगा सबको महादिप्रव ताकि सब जाके पानी दे नहीं कम से कम आंवला को तो दे ही सकते हैं और तुलसी को देना है रोज तुलसी को पानी देना है वहां <laughs> पर गोड़ बना बड़ा बनाना पड़ेगा नहीं तो पानी सब जमीन मैदान में आ जाएगा यहाँ पे पानी देने के लिए व्यवस्था ही नहीं है देखिए ये सब वृक्ष को गोड़ बनाएंगे तो पानी अंदर जाएगा ऐसा होगा तो पानी डालेंगे तो पानी सब मैदान में आ जाता है तो व्यवस्था होगी प्रॉपर सब अपने अपने घरों के आगे देख लें भक्तों का संग त्याग पहले दस समाप्त हो गए जो प्राथमिक है और अभी दूसरे दस जो महत्वपूर्ण है उसका वर्णन चल रहा है अर्था श्री कृष्ण विमुख जन संग त्याग यथा कात्यायन संहितायाम श्री कृष्ण विमुख जन कृष्ण के विमुख जो जन है उनका संग त्याग करना वर हुत वह ज्वाला पंजरां स्थिति न चौरी चिंता का संहिता में कहा गया है यदि किसी को लोहे के पिंजरे में या धकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो तो भगवान की श्रेष्ठ तक के सर्वथा विरुद्ध है इसके पहले शिल्प रूपा थे एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कि एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या हुआ इस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग दे फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी है और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी है दूसरे शब्दों में जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी हैं वे अवैष्णव कहलाते हैं और इनकी संगति से सदैव बचना चाहिए तो इस विषय में चैतन्य महाप्रु कहते हैं जब उनको पूछा गया वैष्णव का आचार क्या है असत संघ त्याग ऐ वैष्णव आचार वैष्णव का क्या है असत संघ को त्याग करना और असत कौन है स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त यार तो कृष्ण के भक्त नहीं है वो असत है असाधु है और स्त्री संगी बताया चैतन्य महाप्रभु ने जिसको प्रभुपाद यहाँ पे मटीरियलिस्टिक करके ट्रांसलेट कर रहे हैं अन्य जगहों पर प्रभुपाली इसको स्त्री संगी की तरह ही अनुवादित करते अलग अलग जगह पे तो जो स्त्रियों का संघ में अवैध स्त्री संघ में लगा है वो भी अवैष्णव है वो असाधु है अर्थात भोगवृत्ति में लगा है और जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो भी असाधु है इसलिए दोनों से दूर रहना चाहिए तो कोई कहेगा कि कृष्ण अभक्त कह दिया तो उसमें तो सब कुछ आ गया स्त्री संगी तो कृष्ण अभक्त का वही तो स्त्री संगी होगा उस तो कृष्ण भक्त कह गया तो उसमें सब कुछ आ गया तो फिर कृष्ण भक्त कहने की क्या जरूरत थी या स्त्री संगी कहने की क्या जरूरत थी तो, तो, तो कई होते हैं जो कृष्ण भक्त होते हुए भी स्त्री संगी होते हैं तो उन लोगों को भी इसी में ही मिलिया क्योंकि सहदिया लोग भी होते हैं तो थोड़ा आसान रहे बाकी सब अभक्त ही हो गए एक तरह से लेकिन फिर भी भक्ति न आने पर भी वो अभक्तों जैसा व्यवहार करते हैं तो इसलिए क्योंकि अवैध स्त्री संघ इतना आव... विशेष है भक्ति से दूर ले जाने में कि उसका अलग से वर्णन किया हालांकि वो अभक्त में आ ही जाएगा फिर भी उसको अलग से वर्णन किया ताकि भक्त लोग उसको समझ सके कि यदि इसके पीछे लगे हैं हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते उसके बाद ये कात्यायन का श्लोक था यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि किसी को लोहे के पिंजरे में या धक के अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे वह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध है वरम हु ज्वाला पंजरातर व्यवस्थित ही वरम मतलब अच्छा है बहुत अच्छा है बेटर है अच्छा है कि हुत वह ज्वाला पंजरांतर ऐसा पिंजरा लोहे का जो गरम गरम ज्वाला से गरम है धक उसके अंदर व्यवस्थित ही, उसके अंदर व्यवस्थित होना स्थित होना उसके अंदर बैठना ज्यादा अच्छा है न शौरी चिंता विमुख जनसमवास वैश्म भगवान के चिंतन से विमुख जन जो है शौरी मतलब भगवान कहना शौरी चिंता भगवान के चिंतन से जो विमुख जन है ऐसे लोगों के साथ रहना वो अच्छा नहीं है उससे अच्छा है कि धकते हुए लोहे के पिंजरे में बैठ जाओ उस वो यदि करना पड़े तो भी कर लो अन्य जगह पे चैतन्य महाप्रु कहते हैं कि यदि विष पीना पड़े या शेर के पिंजरे में उसके साथ रहना पड़े तो रह लेना चाहिए लेकिन अवैषण के साथ नहीं रहना भंस के साथ नहीं रहना था विष्णु रहस्य में भी इसी तरह का कथन है वही कथन ये विष्णु यह विष्णु रह ये विष्णु रह, रहस्य में है विष्णु रहस्य ज आलिंगनम वरम मन व्याल वाघ्र जलऊ न संगशलुक्ता नाम नाना देवेक से मनुष्य भले ही सर्प व्याघ्र या मकर का आलिंगन करले मकर मतलब मगर व्याल मतलब मगर व्याघ्र मतलब बाघ और जलऊ मतलब सर्प तो मतलब सर्प सर्प व्याल मतलब मतलब का का मनुष्य भले ही सर्प या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति न करें जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छा से वशीभूत हैं न ना संगशल्युक्ता नाम नाना दैवक से विनम ये दो श्लोक याद करके रखने चाहिए हमेशा बहुत लाभ करते हैं जीवन में किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा ये दो श्लोक इसको याद करो संस्कृत बहुत सरल है इसकी याद रह जाएंगे इसी श्लोक ये विष्णु शास्त्र के श्लोक के आधार आई थिंक उसी के आधार पे रामानुजाचार्य कहते हैं यदि ऐसा हो कि बाघ आपके पीछे पड़ा है और वो आपको खा ही जाएगा आप दौड़ रहे हो आपके पीछे पीछे पीछे पड़ा है जंगल में हो आप और एक देवता का मंदिर आता है किसी गांव में और वो मंदिर में आप जाओगे तो बाघ छोड़ देगा आपको तो वो मंदिर में मत जाओ कोई बात नहीं बाघ खा ले तो खा ले तो ये यहाँ पे नाना देवता देव का सेवी <laughs> वो मैंने पहली बार शास्त्रों का आदेश कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो वह किसी देवता की पूजा कर सकता है उदाहरणार्थ यदि कोई रुगणावस्था से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए लिख लीजिए इसी तरह यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो वह भगवान शिव की पत्नी उमा की उपासना करें और उच्च शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करें। इसी प्रकार श्रीमद भागवतम में विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देव उपासकों की सूची मिलती है दूसरे कंध में मिलती है कोई अध्याय शुरुआत के तीन चार अध्याय में ही कोई एक अध्याय है तो आप उसको नोट कर लीजिए वहां पे लिस्ट रख लीजिएगा लीजिए जो जो इच्छा है वो वो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है आप उस देवता की पूजा कीजिए ठीक है किंतु ये सारे उपासक भले ही वे उत्तम देव भक्त प्रतीत होते हो तो भी अभक्त ही माने जाते इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता इसलिए इनके संग से दूर रहो तो जब देवता के उपासक के संग से दूर रहना है तो उनकी उपासना से दूर रहना ही है। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि हर प्रकार से वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है किंतु भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक अंत उन्हीं देवलोकों को प्राप्त होंगे जो भगवत भक्त है वे भगवत धाम को प्राप्त इस तरह ऐसे व्यक्तियों की जो देवताओं के उपासक है, में की गई है। यह है कि ऐसे लोग काम के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं जिससे वे विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं अतः अतएव विष्णु रहस्य में इन देव पूजकों की कठोर निंदा यह कहकर की गई है कि ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा अत्यंत हिंसक पशु के साथ रहना श्रेयस्कर है तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का अभक्तों का संघ क्या साधु संघ जो आता है पांच अंगों में साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण सद मथुरावासा श्रीमूर्ति सेवन साधु संघ में दोनों वस्तु आती है साधुओं का संग करना और असाधुओं का त्याग करना असाधुओं का त्याग करना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए रूप गोस्वामी के उपदेशामृत में हम भक्ति के अनुकूल जो छह बातें हैं उसमें भी असाधु का संग को त्याग करना आता है और जो भक्ति के प्रतिकूल छह वस्तुएं हैं उसमें भी असाधु का संग करना आता है असाधु का संग करना भक्ति को नष्ट करने वाली छ वस्तुओं में से एक है और भक्ति को बढ़ाने वाली छह वस्तुओं में से एक साधु संग नहीं लिखा है असाधु को के संग को त्याग करना लिखा है मतलब एक ही वस्तु को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से बताए इतना महत्वपूर्ण और चैतन्य महाप्रभु भी वैष्णव के आचरण में यह नहीं कहते साधु संग, वो कहते असतसंग त्याग क्योंकि होता क्या है लोग साधु संग तो कर लेते हैं लेकिन असाधु संग छोड़ते नहीं उसके कारण उनकी भक्ति में प्रगति नहीं होती इसलिए असाधु संग छोड़ना बहुत अति महत्वपूर्ण है साधु संघ करना और असाधु संघ छोड़ना अति महत्वपूर्ण है और ये हम को जब तक पता चलता है उससे कई पहले से भगवान की एक शुद्ध भक्त है जो पहले से ही शुद्ध भक्त है उनको पहले से पता है और वो है माया देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति उनको अच्छी तरह से इस बात पे विश्वास है कि यदि कोई साधु संघ करता है और असत संघ को त्याग करता है तो वो मेरे टंगुल से छूट जाएगा उसको ये शत प्रतिशत विश्वास है इसलिए उसके प्लानिंग में इस प्रकार से होता है माया देवी के प्लानिंग में कि यदि कोई भक्त बनता है तो उसे कोई चिंता नहीं होती माया देवी को यहाँ तिलक कर लिया कंठ हिमालय पहन ली ठीक है ना तो ये तो ठीक है चलो उसको तो मेरे टंगुल से नहीं बचने वाला है उसको चिंता नहीं होती है लेकिन जैसे ही वो भक्तों का संग करना शुरू करता है तो थोड़ी चिंता होने शुरू हो जाती है ऐसे प्रोग्राम में जाना शुरू कर देगा रोज के प्रोग्राम में जाएगा माला करना शुरू करेगा फिर भक्तों के संग से आ रहा है तो थोड़ी चिंता होती है इसलिए अपने जो सगे संबंधी है उसके माध्यम से प्रेशर डलवाते हैं कि साधु संघ छोड़ दे माया दिल ठीक लेकिन फिर भी इतना तीव्र नहीं होता है माया दिल ठीक है ना अभी अब भक्तों का संघ कर ही रहा है ना जब तक यहाँ पे संग है तब तक चिंता मत करो ये लोग खींच लेंगे इसको क्योंकि अभक्तों के संग में क्या है कि आपके साथ में जो व्यक्ति है जिसको आप आसक्त हैं अभक्त वो तो पूरा माया के चंगुल में है और क्योंकि आप उसको दूरी से बंधे हुए हो ठीक है तो माया आपको नहीं खींचेगी माया उसको खींचेगी और वो आपको खींचेगा इसलिए माया फिर भी कंट्रोल में रहती है थोड़ा कंट्रोल कम हो जाएगा हो जाएगा ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी कंट्रोल में रहती है माया जैसे कभी कोई पति आ गया भक्ति में पत्नी नहीं है भक्ति में तो पति बहुत जोर से शुरू कर दिया तो पत्नी की दिमाग को खींचेगा तो पति माया पत्नी के दिमाग को खींचती है तो उसके माध्यम से पति को कंट्रोल कर सकती है या उल्टा भी सही है पत्नी भक्ति में आ गई पति नहीं है तो माया पति के माध्यम से पत्नी को खींचेगी तो तब भी उसको इतनी समस्या नहीं है माया को उसके पास अभी भी डोर है में कि अभक्त का संग है तो अभक्त को तो क्योंकि उसको तो पूरी अच्छी तरह से ना सकती है माया उसके तो चंगुल में ही है माया माया के चंगुल में ही होता तो। लेकिन जैसे इसने भक्त का संग त्याग अभक्त का संग त्याग दिया वो डोर काट दी तो माया के चंगुल और माया कहा काम करेगी तो माया का काम करने का सब थोड़ा कम हो गया सब एवेन्यूज कम हो गया अभी उसको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे तो इसलिए माया हर प्रकार से प्रयास करती है भक्तों का संघ छुड़ाने और अभक्तों के संग में लगाने का इसलिए हम चाहे भक्ति में हम बहुत कार्य करते हैं अलग अलग प्रकार से जीवन में बहुत सिचुएशंस आती हैं बहुत परिस्थितियां आती है लेकिन माया कहा कार्य कर रही है ये यदि जानना है तो एक सरल नियम है उसको यदि हम याद रख लेंगे तो मोटा मोटा ज्यादातर जो माया के जो चंगुल है वो पहचान पाएंगे भले ही हम बड़े विद्वान नहीं हो यदि किसी परिस्थिति का अंत ये आ रहा है कि हम भक्तों के संग से दूर चले जाएंगे और अभक्तों के संग लग जाएगा असत संग आ जाएगा और भक्तों का संग चला जाएगा इस तरफ यदि हम बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि यहाँ पे माया के हाथ काम कर रहे हैं हमको दिखे कि नहीं दिखे इसलिए उन चीजों से सावधान हो जाए उसमें ढील नहीं रहे जिन कार्यों से जिन चीजों से हमारा अभक्तों में संग बढ़ रहा है और भक्तों में संग घट रहा है तो समझिए कि वो माया का पोर्टल है माया वहां से कार्य कर रही है व्हाट्सएप फेसबुक ये सब तो माया का पोर्टल है ही उसी प्रकार से क्या भक्तों के संग में रुचि दिलाते हैं और भक्तों का संग में रुचि छुड़वाते हैं वो चाहे भक्ति के नाम पे हो रहा हो चाहे भुक्ति के नाम पे तो ये एक नियम यदि हम समझेंगे और ये श्लोक याद रखेंगे दो तो हमें थोड़ी बुद्धि प्राप्त हो सकती है भगवान की कृपा से कि हम अभक्तों के संग से बाहर भक्तों के संग से बाहर जाके अभक्तों के संग में नहीं पड़ जाए क्योंकि माया तो देखिए भक्तों के ऊपर तो काम करती है तीन गुण है ना माया के तो जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते तब तक, तक, तक तीन गुणों के अंतर्गत है तो इसलिए वो कार्य तो करवाती रहती है लेकिन हम यदि उसको पहचान पाते हैं तो हम उससे समस्या में नहीं पड़ते यहाँ पे ये श्लोक जो है सब दोनों में एक में दिया है कि अग्नि से धधकते हुए पिंजरे में बैठे रहना ज्यादा अच्छा है अभक्तों का संग करने से और दूसरे में है कि सांप को वा को और मगर को आलिंगन करना ज्यादा अच्छा है अभक्तों के संग से तो ये श्लोक हमें स्मरण करवाते हैं हमारे ऐसे समयों में भी कि भक्तों के साथ जब बहुत सारे मनमुटाव तो होंगे ही कहीं भी रहेंगे मनमुटाव होंगे तो उस समय हम यदि इसको याद रखते हैं कि भाई ये तो मैं थोड़ी ना बाघ से आलिंगन कर रहा हूं वहां पर तो बाघ से आलिंगन करने को बोलते हैं यहां पे कोई मुझे मार तो थोड़ी डाल रहा है बाघ है सांप है या तो मगर है वो तो तुरंत आपको मार डालेगा और दशकती अग्नि के पिंजरे में बैठेंगे तो जितना दुख होगा उतना दुख तो थोड़ी न हो रहा है यहाँ पे भक्तों के संग में तो नो डाउट भक्तों के संग में रहेंगे तो दुख निश्चित है, वो तो होगा ही एक बार सेलम में एक नवदित भक्त थे कुछ दो तीन महीने से आ रहे थे हिंदी भाषी से और बहुत सेवा करते थे सबके बहुत बखान करेंगे सब भक्तों की सेवा करेंगे हरि नाम करेंगे कीर्तन में नाचेंगे तो मैंने गोकुल चंद्र प्रभु को बोला ये बहुत बढ़िया भक्त है ऐसे बहुत जल्दी प्रगति करेगा कितना सेवा करते हैं, कितना नाचता है कितना सब करता है गोकुल प्रभु बोला ये, हाँ हाँ अभी तो बहुत बढ़िया है वास्तविक परीक्षा तो तब आएगी जब भक्तों के साथ झगड़े होंगे इसके तब परीक्षा वास्तविक आएगी तब पता चलेगा कितना मैच्योर हो पाते हैं क्योंकि वो तो निश्चित रूप से होते हैं आएंगे तो झगड़े होते हैं भक्तों के साथ झगड़े होते हैं क्योंकि ग्यारहवें स्कन में जो नित्यान बता रहे थे उस प्रकार से जहां पे दो बर्तन मिलते हैं तो आवाज तो होती है आवाज तो होती है और यदि आवाज नहीं होती है तो रस नहीं है वो भी है भक्ति में कुछ त्यागते नहीं है सब कुछ वायलेंस भी है सब कुछ है थोड़ा बहुत भो, थोड़ा बहुत रस आएगा तो नहीं तो एक ही जैसा सब जीवन चल रहा है सब लोग हाँ प्रभु जी हाँ प्रभु जी यार सबको प्रणाम कर रहे हैं किसी के साथ कुछ बोला बोलाचाली नहीं हो रही है सब लोग अच्छे है तो थोड़े समय बनते जा रहे यार वो झगड़ने वाला चला गया वो होता तो अच्छा होता थो थोड़ा झगड़ा तो करते तो वो भी थोड़ा रहता है नहीं तो हम ही बोर हो जाएंगे वो सब अलग अलग रस आध्यात्मिक जगत में भी है सात गौण प्रकार के रस है ना तो पांच मुख्य प्रकार के जो रस हैं शांत दास्य वात्सल्य दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य ये स, ये सब रस संबंध हैं और इन रसों के अंतर्गत बाकी सब रस होते हैं बाकी सातों रस ये पांच रस के अंतर्गत आते हैं क्योंकि कोई भी संबंध में झगड़े भी होते हैं क्रोध भी आता है तो ये सब रस है ना क्रोध में तो ये सब रस उसमें भी रहते हैं में जगत से आ रहे हैं और ये सब आस्वादन करने योग्य है लेकिन हमारी भौतिक स्थिति में अलग बात है <laughs> लेकिन यदि हम ये सोचें कि भक्ति माने से ये झगड़े बंद हो जाएंगे तो वो नहीं है वो शुद्ध होंगे धीरे धीरे जब तक अशुद्ध है तब तक अशुद्ध अवस्था में रहेंगे और बाहर जाएंगे तो वहां पे भी झगड़े तो होंगे ऐसा नहीं झगड़ा नहीं होता है झगड़े तो सब जगह होते हैं और जो लोग अनुभवी है उनको पता है सब जगह झगड़े होते हैं और जो लोग अनुभवी नहीं है वो ऐसा सोचते हैं कि हमें ऐसा अस्तित्व प्राप्त होगा जहां पे कोई झगड़े नहीं होते वो जब विवाह करते हैं पहले तो सोचते हैं कि कभी झगड़े नहीं होंगे हम यदि एक दूसरे को पहले से अच्छे तरह से टटोल लें कि हम दोनों की जमेगी तो जगड़े कभी नहीं होंगे ऐसा सोच के जाते हैं लेकिन जल्द ही वास्तविकता पता चलती है इसलिए फिर डाइवोर्स होता है तो और डाइवोर्स का रेट बढ़ भी गया क्योंकि जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ रहना नहीं सास ससुर को छोड़ करके अपना घर कर लिए अनुभवी लोग होंगे तो बताएंगे अरे भाई ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था अरे चिंता मत करो मैं सब होता है ऐसा तो जीवन में सब होता है चिंता मत करो ऐसा करके चला चलाते इनका अनुभव उसे लाभ देते हैं लेकिन उनसे अलग रहने चले गए तो फिर अरे चिंता करेंगे अरे आगे तो फिर ये एक, एक सामान्य विचारधारा है अभी ये किया फिर आगे ये करेगा फिर ऐसा करेगा ऐसा तो यदि हमेशा चलता रहा तो हमारा जीवन तो पूरा बर्बाद हो जाएगा ऐसा ही सहन करता रहना है क्या इसीलिए तो विवाह क्या था क्या ऐसा करके विचार आता है वह अभी है लेकिन उसको आगे ऐसा देखते हैं एक्स्ट्रा कोलेट करते आगे सोचते ऐसा हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है ऐसा करके शोक में हो जाते हैं और निर्णय उसका ले लेते हैं आगे जाके ऐसा नहीं हो जाए इसलिए मैं ये कर अनुभवी लोगों की उसमें जरूरत रहती है तो इसलिए कहीं भी जाएंगे ऐसे झगड़े तो होते ही हैं और जो अनुभवी लोग होते हैं वो इसको समझते हैं इसलिए अच्छा, अभक्तों का संग त्याग करना चाहिए उनके संग में जाके नहीं रहना चाहिए अभक्तों के संग में रहना वो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहने से भी ज्यादा डेंजरस है ज्यादा खतरनाक है श्रीमद भागवत में तीन बार एक ही श्लोक आता है न तथा से भवन मोहो बंधस्यानुप्रसंगत योषित संगा पुंसो तथा सत्संगी तत संगतः किस जगत में जो स्त्री संगी है या तो भोगी व्यक्ति है उसका संग करना स्वयं भोग करने के मुकाबले भी ज्यादा खतरनाक है ये तीन बार आता है श्रीमद स्वयं स्त्री का संग करना या भोग करने से भी ज्यादा खतरनाक है ऐसे लोगों का संग करना जो स्त्री का संग कर रहे हैं या भोग कर रहे क्यों ऐसा स्वयं यदि भोग करते हैं तो थोड़े समय बाद कंटाल जाते हैं सोचते छोड़ो अभी भोग त्याग का पेंडुल चलता है ना तो जब त्याग के विचार आते हैं तो हो सकता है भक्तों का संग होकर के हम भक्तों के पास जा रहे प्रभु जी अभी अभी सब छोड़ तो भक्त प्रचार करेंगे तो मान सकते हैं तो हमारा चांस ज्यादा है कि भोग भोग से निश्चित रूप से दुख तो आते हैं दुख आने पर हम याद करते हैं भगवान को लेकिन यदि ऐसे लोगों का संग किया जो भोगी है तो क्या होगा कि हम भी उसके साथ तेह के भोग तो करेंगे और जब भोग में हमको समस्या आएगी तो वो हमें मदद करेंगे कि देखो भाई ऐसा तो होता रहता है दुख तो आता है लेकिन सुख भी इतना आता है इसलिए चिंता मत करो ऐसा मुझे भी हुआ था रहो भोग में उधर मत जाना वो सब तो हरे कृष्णा में मत जाना ऐसा करके वो हमको समझा देते वो हमको भोग के बखान करते हैं और जब हम भोग से दूर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको प्रचार करते हैं तो इसलिए उनका संग ज्यादा खतरनाक है उसी तरह से भक्तों का संग स्वयं भक्ति करने से भक्तों के संग में भक्ति करना ज्यादा कारगर है वो भी ज्यादा खतरनाक है खतरनाक कैसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है वो क्योंकि स्वयं भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत समस्या ही तो भक्ति से भाग जाएंगे ऐसा ही सब भोग करने लेकिन यदि भक्तों के संग में भक्ति करते हैं तो जब समस्या आती तो है तो भक्त आ करके बोलते हैं अरे ऐसा होता है चिंता मतलब ना जीवन में अभी उधर भी थोड़े मिलना वाला है तो। उधर भी समस्या इधर भी समस्या थी, इधर की समस्या लो ना और ये समस्या हमेशा ना इसलिए भक्त लोग प्रचार करके उसको पकड़ के रखते तो दोनों जगह पे नियम एक ही लागू होता है जो संगी है वो ज्यादा कारगर है उसका संघ ज्यादा तीव्र होता है तो इसलिए इंद्रिय भोगी का संग किया तो वो भी ज्यादा तीव्र होगा वो हमको ज्यादा जल्दी नरक में लेके जाएगा और यदि भक्तों के संग में रहें तो उसका संग भी ज्यादा तीव्र होगा वो जल्दी हमको वैकुंठ लेकर करके जाएगा तो दोनों में संगी का संग करना ज्यादा अच्छा है ना तो स्वयं भक्ति करना ना तो स्वयं भोग करना लेकिन दोनों में भक्तों भक्तों का संग करना या भोग करने वालों का संग करना यदि भोग करना है तो भोग करने वालों का संग यदि भक्ति करनी अच्छी से भक्ति करने वालों तो इसलिए हमको ज्ञात होना चाहिए बार बार इसके ऊपर मनन करना चाहिए ये दो श्लोक जो हैं, वो हमारे जीवन को बचा सकते हैं। दो श्लोक अच्छे से मढ़ा करके घर में रखना चाहिए श्लोक अनुवाद दोनों को इससे आगे हम कल करेंगे शिष्य न बनाना अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना ये दो तीन अंग साथ में है तीन अंग साथ में है श्रील प्रभुपाद की जाय श्री भक् श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जाय श्री भक्तिरसाम सिंधु की जाय गौर प्रेमानंदे हरि